sro ki sab नमस्कार आप सुन रहे रेडियो नाइन 90.4 एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है मुंबई से बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास गुरुकुल संगीतालय से जी गुरुकुल संगीतालय जो है एक एकेडमी है जहां पर बच्चों को शास्त्रीय संगीत सिखाया जाता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और इसके टीचर है डॉक्टर श्वेता जी तो श्वेता जी की पूरी टीम हमारे साथ आज ओपन ग्राउंड के लिए तैयार है तो आइए एक छोटी बच्ची हमारे बीच में आ रही है और परफॉर्म कर रही है है ये कहा शुरू, कहा खतव, ये शुरू खत्म मंजलि कौन से नवो समुन बदास कहा, कहा मंजलि कौन हम नवो समी कि तू तू आउट आउट से से के साथ क्यों ये मैं जब ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूं, आपकी आवाज सभी को पसंद आ रहा है आप सुना हैं रेडियो मधुबन 90.4 नाइनटी पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन चंदा रे चंदा रे धीरे से मुस्का नमस्ते मैं हूँ हमसिका अयर और आप सुन रहे हैं नाइनटी पॉइंट फोर एफ रेडियो मधुबन सुनते रहो और मुस्कुराते रहो तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में आ रही हैं साइसा कपूर साइसा कपूर का स्वागत है आप है 90.4 एफएम सुनते रहो, रहो। मेरा नाम है ताईशा कपूर मैं साल की ये मोह मोह के तेरी पे जाओ कोई तो आना लागे कैसे टोहना मरो मरो में से गुजरे के आगे लियो से जाओ कोई तो हटो है ना बेगा जरा पागल तूने मुझको है जना कैसे तूने अनकहा कहा तूने अन सब सुना तू जरा पागल तूने मुझको है छना ये मोह मोह के धागे तो तर सुलझे आप सुनाए है रेडि नाइन पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कुर आप आप हैं पर 90.4 एफएम तरंग डिजिटल का ओपन राउंड सुना हैं गुरुकुल संगीतालय के द्वारा और डॉक्टर श्वेता जी ने इन बच्चों को तैयार किया है तो आइए एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है और वो भी हमें गाना सुना रहा है तो चलिए सुनते हैं उन्हें मिलती है जहां खुशिया के मिलती है खुशिया के जहा खुशिया पर भी ओ छी उम्मीद चोला छोटी हर बात है बनी रातों के सुर में निकले सुबह की रा लोरी तुझे लोरी तुझे सुनाओ बचपन की एक लोरी तुझे सुनाओ बचपन की एक मिलती है जा खुशिया परियो की भीषम मिलती है जाम परियों के भीष ओके थैंक यू सो मच बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए <laughs> नमस्कार मैं हूँ साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो कभी तो जमी पर आ बैठे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन को आप सुनाए हैं अभी हमारे पास अरुणवा मुखर्जी हैं अरुणवा बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरा नाम ना है अरुणवा मुखर्जी मैं 12 साल का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 जरा सितारा तेरे नाम किया चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे आ मेरे या बिलिया ओ पिया महफिल में दी थी हम ना रहे जो गम तो नहीं है कम तो नहीं है किससे हमारी नजदीकियों कम तो नहीं है कम तो नहीं है कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया channa mere aa mere aa channa mere aa mere aa channa mere aa mere aa pe liya ho piya channa mere aa mere aa channa mere aa mere aa channa mere aa mere aa pe liya ho piya चलिए अरुणमा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बात ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा है नमस्कार आप सुन रहे 90.4 एफएम तरंग डिजिटल का ओपन राउंड आप सुना संगीतालय के ओर से और बच्चे जो संगीत सीख रहे हैं वो इस कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे हैं अभी आद्य राणा हमारे साथ हैं और हम उनको सुनेंगे स्वागत है आपका नमस्ते मेरा नाम आद्या रैना है मैं पंद्रह साल किसे सिंका करो यूं ही पहलों में बैठे रहो ओ यूं ही पहलों में बैठे रहो हाय मर जाएंगे हम तो लूट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो आज जाने कि सिद्ध ना करो हाये मर जाएंगे हम तो लूट जाएंगे ऐसी बात ना करो आज जाने की जितना करो तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोगे तुम्हें के जा हो तुम तुमको अपनी देनी कसम जाने जा बात देनी मेरी मानो आज जाने की दिना करो नमस्ते ओके okay, आद्य राहना बहुत ही प्यारा सा ओल्ड मेलोडीज में से एक गाना आपने सुनाया है बहुत ही प्यारा सा गीत थैंक यू सो मच चलिए आगे बढ़ते हैं आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनने वालों को सुरेश का नमस्कार सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड आप हैं अभी हमारे बीच में तनुजा तनुजा दत्ता है तनुजा आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा मेरा नाम है तनुजा दत्ता और है ट्वेंटी बेना आवाज ना मिले बल दिशी क्यों खाप परवाज़ ना मिले मिली थैंक यू तनुजा बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है आशा करता हूं आपकी आवाज सभी को पसंद आए नमस्कार आप सुन रहे जुड़ रहे हैं और गुरुकुल संगीतालय से ये बच्चे जुड़कर अपनी संगीत की तालीम ले रहे हैं तो अभी हमारे बीच में सुनीता कृष्णा है सुनीता आपका बहुत बहुत स्वागत है आ, मेरा नाम सुनीता कृष्णा है और मैं अड़तीस साल की हूँ कड़े भैया तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है राम जी की कृपा से मैं, मैं बची राम जी की कृपा से मैं बची राम जी की कृपा से मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया घट पे मेरे पकड़े है भैया तंग मुझे करता है संक मेरे लड़ता है राम जी की कृपा से मैं बची राम जी की कृपा से मैं बची की कृपा से गोकुल की गलियों में जमना किनारे मोहे कंकड़िया छुप छुप के मारे नटखट नाई है सूरत है भोली भोली में मेरी भी गोए वो छोली बैया मरोड़े कलैया ना छोड़े बैया मरोड़े न छोड़े भैया पढ़ो फिर भी बिछा न छोड़े मीठी मीठी बातों में मुझको फंसाए है राम जी की कृपा से मैं बची राम जी की कृपा से मैं बची हूँ राम जी की कृपा से मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया पन घट पे मेरी पकड़े है भैया संग मुझ करता है संग मेरे लड़ता है राम जी की कृपा से मैं बची राम जी की कृपा से मैं बची हूँ राम जी की कृपा से थैंक यू सर तुम बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनाया है आशा करता हूं आप की आवाज पसंद आए और आप आगे भी क्वालिफाई करें ऐसी हमारी शुभकामना ऑल द बेस्ट मैं हूं उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए आप सुन रहे हैं रेडियो मधन नाइनटी पॉइंट पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन को आइए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में हैं जी स्वागत है आपका परफॉर्म कीजिए नमस्कार मैं मधुमिता गुप्ता मेरी आयु है हाय रे वो फिफ्टी नाइन हाय क्यू नाय tenu kyun na aaye ja ja ke re na ja ja ke re tu chali aaye haire wo tenu kyun na aaye shill be saade Chahiye, aaye re wo din kyun na aaye, aaye re wo din kyun na aaye, suni mere bina. aai ja ja ke ritu chali aai haire din kyun na aai haire din kyun na aai ne dhanyavaad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 नमस्कार आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम पर तरंग डिजिटल कंपटीशन का ओपन राउंड आप सुन रहे हैं और अभी हमारे बीच में प्रीति प्रीति आपका बहुत बहुत स्वागत है चलिए परफॉर्म कीजिए नमस्ते मेरा नाम प्रीति सेठी है मैं सैतीस वर्ष की हूँ हो गए क्यों जिंदगी किरा हमें मजबूर हो गए इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए थे क्यों जिंदगी किरा मजबूर हो गए ऐसा नहीं कि हमको कोई भी खुशी नहीं ऐसा नहीं कि हमको कोई भी खुशी नहीं लेकिन ये ke to koi zindagi nahi aisa nahi ke hum के हम दूर हो गए क्यों जिंदगी के किरा में मजबूर हो गए इतने हुए करीब के हम दूर हो गए थैंक यू ओके okay, प्रीति सेती बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज भी सभी को पसंद आए और आप आगे भी क्वालिफाई करें और प्रैक्टिस करते रहना ओके ऑल दी बेस्ट थैंक यू सो मच